समत्व भाव का विकास करो किसी पर दया न करो सबको अपने समान देखो विषमता रूप आदिम पापों से स्वयं को मुक्त करो हम सब समान हैं और हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए मैं भला हूँ तुम बुरे हो और मैं तुम्हारे पुनरुद्धार का प्रयत्न कर रहा हूँ साम्य भाव मुक्त पुरुष का लक्षण है केवल पापी ही पाप देखता है मनुष्य को न देखो केवल प्रभु को देखो हम स्वयं अपना स्वर्ग बनाते हैं और नरक में भी स्वर्ग बना सकते हैं पापी केवल नरक में ही मिलते हैं और जब तक हम उन्हें अपने चारों ओर देखते हैं तब तक हम स्वयं भी नरक में होते हैं आत्मा न तो काल में है और न स्थान में अनुभव करो मैं पूर्ण सत, पूर्ण चित्त और पूर्ण आनंद हूँ सोहमसमें सो हम समस्में मनुष्य को शिक्षा मिलनी ही चाहिए आजकल जनतंत्र पर मानव मात्र की क्षमता पर चर्चा होती है कोई व्यक्ति कैसे जान सकेगा कि वह सबके समान है उसके पास एक सबल मस्तिष्क निरर्थक विचारों से मुक्त निर्मल बुद्धि होनी चाहिए उसे अपनी बुद्धि पर जमी अंधविश्वासों की तहों को भेज कर उस विशुद्ध सत्य पर पहुँचना ही चाहिए जो उसकी अंतर्तम में स्थित आत्मा है तब उसे ज्ञात होगा कि सारी पूर्णता सभी शक्तियां, स्वयं उसके भीतर पहले से ही मौजूद है कोई दूसरा उसे प्रदान नहीं कर सकता यह भली भांति अनुभव कर लेने पर वह तत्काल मुक्त हो जाता है समता को प्राप्त कर लेता है वह भली भांति यह भी अनुभव कर लेता है कि हर दूसरा व्यक्ति भी उसी के समान पूर्ण है और उसे अपने बंधु मानवों पर किसी तरह के दैहिक बौद्धिक या नैतिक बल प्रयोग की जरूरत नहीं वह इस विचार को सदा के लिए भुला देता है कि कभी कोई व्यक्ति उससे निम्नतर भी था केवल तभी वह समता की बात कर सकता है उसके पूर्व नहीं मुक्त बनो यह मनुष्य यह अनुभव करना सीखो कि तुम ही अन्य सभी लोगों के शरीर में भी विद्यमान हो यह समझने की चेष्टा करो कि हम सभी एक हैं और सभी व्यस की चीजें त्याग दो तुमने भला बुरा जो कुछ भी किया है उनके विषय में सोचना बिल्कुल बंद कर दो उन सबको थू थू करके उड़ा दो जो कुछ कर चुके सो कर चुके अंधविश्वासों को दूर कर दो मृत्यु सामने आकर खड़ी हो जाए तो भी दुर्बलता मत दिखाओ अनुताप मत करो पहले जो कुछ तुमने किया है उसे लेकर माथा पच्ची मत करो इतना ही नहीं बल्कि तुमने जो कुछ अच्छे काम भी किए हैं उन्हें भी स्मृति पथ से दूर हटा दो आजाद बनो दुर्बल का पुरुष और अज्ञ व्यक्ति कभी भी आत्मलाभ नहीं कर सकते तुम किसी भी कर्म के फल को नष्ट नहीं कर सकते फल अवश्य ही प्राप्त होगा अतः सासी होकर उसके सामने डटे रहो पर सावधान दुबारा फिर वैसे कार्य मत करना अपने अच्छे या बुरे सभी कर्मों का भार उन प्रभु के ऊपर डाल दो अच्छा अपने लिए रखकर केवल खराब उनके सिर पर मत डालना जो स्वयं अपनी सहायता नहीं करता प्रभु उसकी सहायता नहीं करते अनासक्ति का भाव आ जाने पर तुम्हारे लिए कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं रह जाएगा केवल स्वार्थपरता के कारण ही तुम्हें अच्छाई या बुराई दिख रही है यह बात समझना बड़ा कठिन है परंतु धीरे धीरे समझ सकोगे कि संसार की कोई भी वस्तु तुम्हारे ऊपर तब तक प्रभाव नहीं डाल सकती जब तक कि तुम स्वयं उसे अपना प्रभाव न डालने दो जब तक मनुष्य स्वयं किसी शक्ति के वश में न हो जाए और अपने को गिराकर मूर्ख न बना ले तब तक उसकी आत्मा के ऊपर किसी का भी प्रभाव नहीं पड़ सकता अतः अनासक्ति के द्वारा तुम किसी भी प्रकार की शक्ति पर विजय प्राप्त कर सकते हो और उसे अपने ऊपर प्रभाव डालने से रोक सकते हो यह कह देना बड़ा सरल है कि जब तक तुम किसी चीज़ को अपने ऊपर प्रभाव न डालने दो तब तक वह तुम्हारा कुछ नहीं कर सकती पर जो सचमुच अपने ऊपर किसी का प्रभाव नहीं पड़ने देता और बहिर जगत के प्रभावों से जो सुखी या दुखी नहीं होता उसका लक्षण क्या है लक्षण यह है कि सुख अथवा दुख में उस मनुष्य का मन सदा एक सा रहता है सभी अवस्थाओं में उसकी मनोदशा समान रहती है जब हम ममत्व की समत्व की बात जब हम समत्व की अद्भुत स्थिति में पहुंच जाएंगे अर्थात साम्य भाव प्राप्त कर लेंगे तब उन सभी वस्तुओं पर हमें हँसी आएगी जिन्हें हम दुखों तथा बुराइयों का निमित्त कहते हैं इसी को वेदांत में मुक्ति लाभ कहा गया है इसकी प्राप्ति का लक्षण यह है कि तब इस तरह के एकत्व तथा समत्व भाव का अधिकाधिक बोध होगा सुख दुख तथा जय-पराजय में सम इस प्रकार की मन स्थिति मुक्तावस्था के निकट है जो इच्छा मात्र से अपने मन को केंद्रों में लगाने या हटा लेने में सफल हो गया है उसी का प्रत्याहार सिद्ध होता हुआ है प्रत्याहार का अर्थ है उल्टी और आहरण अर्थात खींचना मन की बहिर्गति को रोककर इंद्रियों की अधीनता से मुक्त करके उसे भीतर की ओर खींचना इसमें सफल होने पर हम यथार्थ में चरित्रवान होंगे और केवल तभी समझेंगे कि हम मुक्ति के मार्ग पर काफी दूर तक अग्रसर हो आए हैं इससे पहले तो हम मशीन मात्र हैं। ज्ञानी व्यक्ति स्वाधीन होना चाहता है वह जानता है कि विषय भोग निस्सार है और सुख दुखों का कोई अंत नहीं है दुनिया के असंख्य धनवान नए सुख ढूंढने में लगे हैं पर जो सुख उन्हें मिलते हैं वे पुराने हो जाते हैं और वे नए सुख की कामना करते हैं हम देखते हैं कि नाड़ियों को क्षण भर गुनगुनाने के लिए प्रतिदिन कैसे नए नए मूर्खतापूर्ण अविष्कार किए जा रहे हैं और उसके बाद कैसी प्रतिक्रिया होती है अधिकांश लोग तो भेड़ों के झुंड के समान है यदि पहले गड्ढे में गिरती है तो पीछे की बाकी सब भेड़ें भी गिरकर अपनी गर्दन टोड़ लेती है इसी तरह समाज का कोई मुखिया जब कोई बात कर दे बैठता है दूसरे लोग भी बिना सोचे समझे उसका अनुकरण करने लगते हैं जब मनुष्य को ये संसारी बातें निस्सार प्रतीत होने लगती है तब वह सोचता है उसे प्रकृति के हाथों में इस प्रकार का खिलौना बनाकर उसमें बहते नहीं रहना चाहिए यह तो गुलामी है यदि कोई दो चार मीठी बातें सुनाए तो आदमी मुस्कुराने लगता है और जब कोई कड़ी बात सुना देता है तो उसके आंसू निकल आते हैं वह रोटी के एक टुकड़े का एक सांस भर हवा का दास है वह कपड़े लत्ते का स्वदेश प्रेम का अपने देश और अपने नाम यश का गुलाम है इस तरह वह चारों ओर से गुलामी के बंधनों में फंसा है और उसका यथार्थ इन के कारण उसके अंदर गड़ा हुआ पड़ा है जैसे तुम मनुष्य कहते हो वह तो गुलाम है जब मनुष्य को अपनी इस सारी गुलामियों का अनुभव होता है तब उसके मन में स्वतंत्र होने की इच्छा अदम्य इच्छा उत्पन्न होती है यदि किसी मनुष्य के सिर पर धकता हुआ अंगार रख दिया जाए तो वह मनुष्य उसे दूर फेंकने के लिए कैसा छटपटाएगा ठीक इसी तरह वह मनुष्य जिसने सचमुच यह समझ लिया है कि वह प्रकृति का गुलाम है स्वतंत्रता पाने के लिए छटपटाता है पहले मुक्त बनो और तब चाहे जितने व्यक्तित्व रखो तब हम लोग रंग मंच पर उस अभिनेता के समान अभिनय करेंगे जो भिखारी का अभिनय करता है उसकी तुलना में गलियों में भटकने वाले वास्तविक भिखारी से करो यद्यपि दोनों अवस्थाओं में दृश्य एक ही है वर्णन भी शायद एक सा है पर दोनों में कितना भेद है एक व्यक्ति का अभिनय करके आनंद ले रहा है और दूसरा सचमुच दुख कष्ट से पीड़ित है ऐसा भेद क्यों होता है इसलिए कि एक मुक्त है और दूसरा बद्ध अभिनेता जानता है कि उसका यह भिखारी पंसत्य नहीं है उसने यह केवल अभिनय के लिए स्वीकार किया है परंतु यथार्थ भिक्षुक जानता है कि यह उसकी चीर परिचित अवस्था है और उसकी इच्छा हो या न हो वह कष्ट से उसे सहना ही पड़ेगा उसके लिए यह अभेद नियम के समान है और इसीलिए उसे कष्ट उठाना पड़ता है हम जब तक अपने स्वरूप का ज्ञान प्राप्त नहीं कर लेते तब तक हम केवल भिक्षुक हैं प्रकृति के अंतर्गत प्रत्येक वस्तु ने ही हमें दात बना रखा है हम संपूर्ण जगत में सहायता के लिए चित्कार करते फिरते हैं अंत में काल्पनिक सत्ताओं से भी हम सहायता मांगते हैं पर सहायता कभी नहीं मिलती तो भी हम सोचते हैं कि इस बार सहायता मिलेगी इस प्रकार हम सर्वदा आशा लगाए बैठे रहते हैं बस इसी बीच एक जीवन रोते कलपते आशा की लो लगाए बीत जाता है और फिर वही खेल चलने लगता है बढ़े चलो अब यदि तुम में से कोई सचमुच ही इस विज्ञान का अध्ययन करना चाहता है तो जिस निश्चय के साथ वह जीवन का कोई व्यवसाय शुरू करता है वैसा ही या बल्कि उससे भी बढ़कर निश्चय के साथ इसे आरंभ करना होगा व्यवसाय के लिए कितने मनोयोग की जरूरत होती है और वह व्यवसाय हमसे कितने कड़े श्रम की मांग करता है यदि बाप मां, स्त्री या बच्चा भी मर जाए तो भी व्यवसाय रुकने का नहीं चाहे हमारे हृदय के टुकड़े टुकड़े हो रहे हों चाहे व्यवसाय का हर घंटा हमारे लिए पीड़ादायी ही क्यों न हो फिर भी हमें व्यवसाय के जगह पर जाना ही होगा यह है व्यवसाय और हम समझते हैं कि यह ठीक ही है और इसमें कुछ भी अनुचित नहीं है यह विज्ञान किसी भी अन्य व्यवसाय की अपेक्षा अधिक लगन की अपेक्षा रखता है व्यवसाय में तो अनेक लोग सफलता प्राप्त कर लेते हैं परंतु इस मार्ग में बहुत ही थोड़े क्योंकि यहाँ पर मुख्यतः साधक के मानसिक गठन पर ही सब कुछ अवलंबित रहता है जिस प्रकार व्यवसायी चाहे धर्मान बन सके या न बन सके कुछ कमाई तो अवश्य कर लेता है उसी प्रकार इस विज्ञान के प्रत्येक साधक को कुछ ऐसी झलक अवश्य मिलती है जिससे उसे विश्वास हो जाता है कि ये बातें सच हैं और ऐसे मनुष्य हो गए हैं जिन्होंने इन सब का पूर्ण अनुभव कर लिया था अत्यंत छोटा कर्म भी यदि अच्छे भाव के साथ किया जाए तो उससे अद्भुत फल की प्राप्ति होती है अतएव जो जहाँ तक अच्छे भाव से कर्म कर सके करे मछुआ यदि अपने को आत्मा समझकर चिंतन करे तो वह एक अच्छा मछुआ होगा विद्यार्थी यदि अपने को आत्मा विचारे तो वह एक श्रेष्ठ विद्यार्थी होगा वकील यदि अपने को आत्मा समझे तो वह एक अच्छा वकील होगा एक वीर की भांति आगे बढ़ जाओ बाधाओं की परवाह मत करो यह देह भला कितने दिनों के लिए है यह सुख दुख भला कितने दिनों के लिए है जब मान शरीर प्राप्त हुआ है तो भीतर की आत्मा को जगाकर कहो मुझे अभय प्राप्त हो गया है उसके बाद जब तक यह शरीर रहे तब तक दूसरों को निर्भयता की यह वाणी सुनाओ तत्वमसी उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत तुम वही ब्रह्म हो उठो जागो और लक्ष्य को प्राप्त किए बिना मत्र को